जब रंद्रानी यशोदा अपने कंचुकी बंधन को निमित्त करके अपना स्तराग्रमुख में डाल देती ठाकुर चसुर चुसुर, चुसुर पीते तो और जितनी गोपिकाएं थी मात्र त्री हृदया वो सोचती कि ठाकुर हमारा पीटा होता हमारा ब्रुज पीता और जो ब्रजकिशोरियां थी उनके मन में ठाकुर के प्रति राग पैदा हो गया हमारा विवाह तो इन्हीं से हो और किसी दूसरे से ना अब क्या हो ब्रज ब्रजगोप कहते धन्य है बलराम जी कि इनके भैया ठाकुर जी है अगर हमारे भी भैया होते तो हमारे साथ बिगड़ भी खेलते ब्रह्मा जी ने अपहरण कर लिया ग्वालबालों का और वत्सों का सायंकाल जब ठाकुर बने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 आई बाहर से लेकिन पत्नी किसकी बनी ठाकुर की पत्नी बन गई अब जिंदगी में ठाकुर को पति मानती रही तो इसके तो हमारा ब्याह हुआ ही नहीं हम इसको क्या पति मांगे इसलिए सारी सुखियां हैं व्यवहार से सारी पर किया है सारे ग्वाल बालों को भाई का सुख मिल है ठाकुर से संक्षेप में ये महारास है वो जिसमें रस मिले रस का समूह मिले वही है रास राम ना जी गोपांगनाओं को गोपांगनाओं को रस मिल रहा है वृद्धा गोपांगनाओं को रस मिल रहा है ग्वालबारों को रस मिल रहा है गऊ को रस मिल रहा है बछड़ों को रस मिल रहा है, है।, है सारे के सारे मंडल में कृष्ण रस पूरी तो है इसका नाम है महाराज राम जी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 ब्रजस्य ब्रज से वीक्षोत्कमुक्षण मुक्तु अपत्यु गांधीजी अने जो दूध पीना छोड़ दिया है मुक्तस्तन अपत्यु अपि हेट वि अचिंत क्या बात है किमेत अदृतम युव वासुदेविलामनी ब्रजस्य सात्मन शोके प्रेम वर्धते इ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 कल, कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी ये मृदुपदे पशुपांगय क्या झाकि महाराज हे युज्ञ के नू हे हे युज्ञ बने जो सब तरह से वंदनीय है सबसे वंदनीय है यज्ञ जो सब तरह से वंदनीय है सबसे वंदनीय है सर्वत्र बंदनीय है हर अवस्था में बंदनीय है उसका नाम है ये मैंने जो भाव सुनाया है ये महाप्रभु बल्लवाचार्य जी महाज तो भाव सुनाया नवमीड्य मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं आप कैसे अम्र बपुसे अब्र वपुषे सुंदर जल भरे मेह की तरह श्यामल आपका दिव्य मंगल में शरीर है बिजली की तरफ से चमकता हुआ आपका पीताम्बर है ये एक श्लोक ही दो चार दिन के लिए पर्याप्त। एक श्लोक एक श्लोक नहीं इसका एक शब्द पशुपांग गजाए पशुपांग गजा की व्याख्या मेरे सरीखे कम पढ़े लिखे आदमी भी दो चार दिन तो कर ही सकते हैं बगैर किसी सहारा की समझे क्या इसकी महाराज ब्रह्मा की स्थिति बड़ी विलक्षण है महाराज आ, जो श्रीमद भागवत में पांच सात स्तुतियां हैं उनमें एक स्थिति ये भी है नवमी कि ते प्रबुसे तरदंबराय गुंजा अवतंस परिपिच्छल संखाया गुंजा घुमची की माला पहने हुए हैं असुंदर कर, कनेर का कर्णफूल है।, है गुंजा अवतंस राम जी वहां एक मोर नाच रहा था हूं लेकिन मोर रहा है मोर मोर मोर समझते मोर मोर बने मोर बने मेरा मोर बने मेरा मेरा है मेरा क्यों है कि इसलिए कि ठाकुर उसका पैर अपने मस्तक उ झाड़ करते हैं इसलिए मेरा जिसके किसी भी चीज को ठाकुर स्वीकार कर ले वही आपका है तो मोर है इसलिए सब उसको मोर बोलते हैं मोर है क्यों तेरा मोर है मोतिया क्यों है क्या मोर है क्या मोर क्यों है न इसलिए कि इसके पिछ को ठाकुर ने स्वीकार कर लिया परिपिच्छ सन मुखाय वन्य सजे बनवाना धारण किए हुए कवल वेत विशान वेणु हाथों में कवल लिए हुए अंगुलियों में अचार चटनी वगैरह सब महाराज हुए ऐसे ऐसे पार रहे हैं ठाकुर महाराज विचित्र पाना है ये कैसा पा रहे है राम जी वो पा रहे और ठाकुर पा रहे तब तक एक आया उसी कर दिया और ठाकुर उसका उधर मिला के ले रहे और किसी ने नहीं दिया तो किसी ने छिको दिया राम जिला ठाकुर ने चल ले नहीं बाबा ले गए बदल गया फिर महाराज हंस रहे हैं हंसा था। हस रहे हैं और पा रहे हैं इस पानी के साथ इस में, इस पानी पानी में के वर्णन के सामने ब्रह्मानंद फीका है पानी में तो क्या स्वाद होगा हम नहीं आदमी लेकिन पानी के वर्णन में ब्रह्मानंद फीका है महाराज मैं इस श्लोक का जब पाठ इस श्लोक नहीं वो पानी वाला श्लोक है उसका जब मैं पाठ करता हूं तो मेरा हृदय उच्छरित हो जाता है मैं कहता स्वामी फिर कभी अवतार ले लो और एक, एक हीर मुझे भी बना देगा तो यही लाल कवल अबेट बेट और सीट दबल में रख, बगल में दबा रखा कमरे खो, खो है और वेणु कमर खोस रखा है वेणु ठाकुर कहते हैं कि स्वावलंबी बनो ये नहीं कि वो तो तुम्हारा ले ले वो तुम्हारा ले वो तुम्हारा ले वो तुम्हारा ले वो तुम्हारा ले, लेने वाले तो बहुत हैं स्वावलंबी बनो सब चीज हमारे पास है भेजिए मोदी करते लक्ष्मश्री है मृदुपदे बड़े कोवल चरण है लेकिन फिर भी पशुपाल गजा आज ग्वाला है वो ग्वाला ग्वाला है ऐसे कृष्ण के चरणों में हमारा प्रणाम है ब्रह्मा है? कहते हैं आज आभीर बालक के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं आज आज आज श्री नंदलाल के नंदनंदर के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं पशुपाल गजाए जो पशुओं का पालन करने वाला पशु उसके चरणों में हम प्रणाम कर रहे थे चलो फंसे यहां पर तो इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी महाराज ने बहुत बढ़िया स्थिति की आगे बलराम जी महाराज के द्वारा धेनु का का उद्वार हुआ है, है और भगवान के मन में एक इच्छा हुई कि मेरी प्रिया के हृदय में कोई दूसरा रहता है ये उचित नहीं है? सी यमुना जी को निर्विश करने का मन चाहा मंचाहा के दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा विभु तस्याम विशुद्धि मंक्षन सर्पम तमुदवासय ठाकुर ने कृष्णा को देखा कृष्ण ने कृष्णा को देखा कृष्ण ने कृष्णा को देखा कृष्ण से दूषित देखा कृष्ण ने कृष्णा को देखा कृष्ण से दूषित देखा के दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहीना ठाकुर कहते मैं तो कृष्ण हूं बिल्कुल ठीक है तू कृष्णा है बिल्कुल ठीक है तू मेरी पठरानी है लेकिन बीच में तीसरा कृष्ण कहां से घुस गया ये नकली है इसको बाहर करो कृष्ण और कृष्णा के बीच में कृष्ण कहां से आ गया इसको भगाओ तो क्या भगाऊ कैसे बस आज भगाने के लिए आया हूं देवी आज ये जाके रहेगा ठाकुर ने श्री के मन में प्रेरणा की एक कथा में सूर्यसागर से ले रहा हूं ठाकुर ने श्री के मन में प्रेरणा की नंददास महाराज जी भी लिखा श्रीदामा जी महाराज गेंद लेके आज आए थे यमुना के किनारे काली घाट पर कब्जु क्रीड़ा आरंभ हो गई गेम खेल आरंभ हो गई और गेम खेलते खेलते ठाकुर के हाथ से गेम चली गई यमुना में काली रहा ने फेंक पकड़ ली मेरी गेम लाओ भगवान कृष्ण का तेरी गेम लाके दे दूंगा कि मेरी गेंद अभी लाओ कब मैं दूसरी लाके दे दूंगा तो काली दबी चली गई कब मैं तो वही लूंगा दूसरी नहीं लूंगा दामाजीद पर अड़ गया था कुंड छोड़ लाता हूं और ताल ठोका महाराज बड़े जोर से और ताल ठोक के चढ़ गए कदम के ऊपर कदम उमर है जिसकी माता कुत्सित हो उसका नाम है कदम कुत्सिता अम्बा जस कदम, कदम कदम ये पक्षी जो है ना उसको पाकर इसका बीज बड़ा कठिन होता है पक्षी जब पा लेते हैं तो पानी के बाद उनके पेट में जाके उस बीज की छिलकी दृष्ट हो जाती है अब फिर उसके बाद जब उनके पेट से निकलता है बाहर तो उससे कदम पैदा होता है इसलिए इसको कहते हैं कत अंबा कुत्सिता अंबा उसकी अम्बा कु कदम वृक्ष पर चढ़ गए कदम वृक्ष पर चढ़ गए लेकिन आज ये कदम तो भारत महाभाग्यशाली जिसमें ठाकुर चढ़ रहे हैं कृष्ण मधुर मधिरूह तथा आपने कहा इसे किया ऐसे तो कहीं जी कहा तुंगम आस्फोट्य गाढ़ सी जा मैं तेरी को रहा हूं अन्य पतद्ध भी सो दे पड़े कालीजा तू बड़ा सुंदर है कहां से आया है बालक लौट जा मेरा पति भय कर है अगर उठ जाएगा कहीं मेरा सर्वनाश कर देगा तू भाग जा देवियों में भागने के लिए नहीं जगा उसको बछलती रही प्रार्थना करती रही भगो नहीं जगा उसको उन्होंने नहीं जगाया महाराजा के एक लाख महाराज वो तो अंग्राई लेके उठा और देखा उसने उसने भी देखा कि बहुत सुंदर है बाल हां उसने भी देखा कि तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावधातम घनावधातम सन स्मित सुंदर आसियम बढ़िया मंगलमय स्वरूप देखा तो एक बार सर हो गया लेकिन क्या इसने मारा है मेरे को लाद घमंडी है ना घमंडी का ज्ञान स्थिर नहीं रहता महाराज आता है भक्ति भावना आती है लेकिन घमंड आता तो फिर गायब हमने बहुत अनुभव किया मारा हमने बहुत सुधारा भाव हृदय बनाया लेकिन उसका फिर जब घबंड अगड़ाई लिया तो फिर उसने कहा जाओ आप गुरु नहीं हुए हमने अनुभव किया तो घमंडी ये अनुभव है जीवन का अनुभव सुना रहा हूं आपको कथान तो ये आपके जीवन का निर्माण करने वाला अनुभव होगा घमंडी के पास भाव स्थिर नहीं रहता भाव आएगा किसी संत की कृपा से लेकिन अगर घमंड रहे तो स्थिर नहीं रहेगा राम जी भाव खत्म हो गया उसने महाराज दशा बड़ी जोर से ठाकुर ठाकुर के चरणों में दशा ठाकुर ने कहा कि काली तेरे उद्धार करने का रास्ता बना लिया मैंने दशा नहीं है मैं इसको यह मान रहा हूं कि मेरे चरणों का चुंबन कर रहा है दशा बड़े जोर से और न दिया लपेट में महारा चारों तरफ से लपेट ले लिया ठाकुर ने कहा काली तू मेरा आश्लेष कर रहा है ठाकुर छूट करके दे ठाकुर को छूटने में कितना बेलब है अरे बाबा नहीं? ये बहुत बढ़िया खूब कस के बांध दिया है बाधा कि नहीं इसकी जगह कहीं ले आ जाए तो ये तो बदन अपने आप छूट जाए थोड़ा तो पत नहीं छूट गया और छूट करके बाहर आज जाकर के उसके मस्तक पर खड़े हो अब मस्तक पर खड़े होकर के बारसरी बजाने लगे, ऐसी झांकी के देखी काली के मस्तक पर खड़े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 पूर्ण कलाओं के गुरु आज नाच रहे हैं और कैसे नाच रहे हैं महाराज कृपा पूर्वक नाच रहे दंड पूर्वक नाच रहे दंड और कृपा दोनों एक साथ दिखाई नहीं पड़ेगा दंड और कृपा उसके 101 सिर हैं और जो जो सिर नहीं झुकता उसी पर मारते हैं ठोकर मार जो जो सिर नहीं झुकता उसी पर ठोकर मारते हैं एक सौ एक सिर यद यरोन नमती यदियत सिरोन नमती शतई कशीर्ष्ण यदय सिरोन नमते शतईक शीर्ष्ण सत्तन ममर्द खरदंड धरोघ्रिपात प्रपातई ही उसी को मैं ठोकर मारते मार के उस सर का विवाद जिंदगी भर के लिए समाप्त महाराज ऐसी झांकी कहीं मिलने वाली है नहीं और उसमें महाराज रक्त के फौहारे छपते और रक्त के फौहारे ठाकुर के चरणों से लेकर के पूरे सर्वांग में एक विचित्र सी चित्रकारी कर करते ये स्वरूप है ये, ये कृपा है उसका अभिमान दूर कर रहे हैं और ये दंड है नृत्य भी विलक्षण है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 तो स्वाहा कर देगा महाराज दे। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है और हमको सर्व विज्ञान वेत्ताओं ने बताया है महाराज लेकिन उदयपुर में हमारी हिमानी शाखा है एक आदमी सांपों से खेला करता था महाराज हमारी शाखा का सदस्य उदयपुर और उसी में उसकी मौत भी हो गई उसी में उसकी मौत हो गई लेकिन सर्पों से खेला तो उसने मुझे बताया महाराज मैं भागवत कथा कह रहा था हूं तो उसने मुझे बताया मैंने तो कोई शाबिक व्याख्या अच्छा की थी उसने कहा मारा यह ऐसा है इसका ये दीर्घ होता है तो वयम खला सहोत्पत्तिया तामसाह दीर्घ मन्यवाह हमारा क्रोध बड़ा विलक्षण है हमारा भाव दीर्घ कहने का भाव क्या रामजी हमने स्वामी आपको एक बार दुश्मन मान लिया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 क्या लेती हो क्या ठीक है तब अब जरूर तुमको देखेगा तो खाने नहीं दौड़ेगा दौड़ेगा तो सही लेकिन निपटने के लिए दौड़ेगा तुमको प्यार करने के लिए दौड़ेगा क्यों कि अब गरुड़ गरुड़ जब देखेगा तो सोचेगा वैष्णव आ गया वैष्णव आ गया कैसे मालूम कि वैष्णव का चिन्ह क्या है ध्यान देना वैष्णव का चिन्ह क्या है क्या वैष्णव का चिन्ह है मस्तक पर भगवान का चरण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 चूंकि मतपादलांछितम मैंने जो तुम्हारे मस्तक पर कूटा है अंग्री किया है, है? मैंने तुम्हारे मस्तक पर जो अंग्री किया है जो तो अंग्रिकुट्टन के बाद मेरे चरणों की रेखाएं तुम्हारे मस्तक पर उभर है जो, जो रेखाएं तुम्हारे मस्तक पर उभरी है वही रेखाएं गरुड़ जी के पंख में उभरी हैं गरुड़ी जब यम आते हैं उड़ते हैं यम तो उनके पंख ठाकुर के चरणों से टकराते हैं और ठाकुर के चरणों की रेखाएं वहां पर उभरी हुई है? अब तुम दोनों जब एक मिल जाओगे तो दोनों एक हो गए एक जाति के हो गए जाति ये कैसे होती दोनों हमारा सर्वथा विरुद्ध जाति अहि गरुड़ का बैर जमजात बैर है लेकिन अहि गरुड़ का साजात हो गया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 वैष्णव वैष्णव है दोनों की माएक दोनों के बाप एक दोनों के, के गोत्र सब इसलिए साजात से संबंध होगा और संबंध साजात में होगा वैजात में कभी होगा नहीं विजातीय संबंध नहीं होता नासिकारंध्रों से आप कभी देख नहीं सकते सूख नहीं सकते नासिकारंध्र का देखना विजातीय हो गया आंखों से कभी आप सूख नहीं सकते आंखों का सुंगना जो है, है हो गया आप प्रसाद पाते रहते हो कहीं जल की नली में अन्न चला जाए अन्न की जली नली में जल चला जाए क्या हालत होती है महाराज प्राण लेने वाला कृष्णा जाता है, होता कि नहीं होता ये आपकी नलिकाएं भी विजातीय संबंध बर्दाश्त नहीं कर सकती है? तो फिर साजाती संबंध के बिना बिजातीय हो गई कैसी इसलिए साजाती वैष्णवता ठाकुर से आपकी सजातीयता कैसी होगी ठाकुर को चाहो कि मिल जाए कैसे मिलेंगे दुनिया भर के क्रूर कर्म आप कर रहे हो और इन क्रूर कर्मों के करने के बाद साथियों ठाकुर आपको मिल जाए पर ठाकुर की सजाती है बने ठाकुर से साजात के संबंध साबित करो तो ठाकुर से साजात के संबंध कैसे साबित होगा शरीर तो बदलेगा नहीं अरे शरीर भी बदल जाएगा मन भी बदल जाएगा तो दोनों बदल जाएगा बृंगी कीटन जाए गुण, कन्याय तो गुण। बृंगी होता है बृंगी नाम का एक तर्णी कीड़ा की होता है कीड़ा बृंगी नाम का कीड़ा होता है वो बृंगेतर कीड़े को बृंगी से इतर जाति के कीड़े को ला करके अपने पास रखता है और उसके ऊपर भन भन भन्न आवाज करता रहता है और उसके आवाज से बृंगी कीट जो है बृंगेतर कीड़ जो है वृंगी से इतर जाति का जो कीड़ा है वो भृंगी बन आवाज से भन्न भन्न आवाज से भृंगी से इतर जाति का कीड़ा भृंगी बन जाता है और आप जो तो राम राम राम राम राम राम राम सीता राम की थोड़ी अहरिस करोगे आपकी आपका बैजात्य नष्ट हो जाएगा ठाकुर के द्वारा आपका साजा क्यों साजात किके बगैर ठाकुर को कैसे पाओगे साजात है साजात्य प्राप्त करो ठाकुर की भगवान की के नामक ग्रहण से साजात्य मिलता है हम कहा करते हैं कि श्री अवध में प्रवेश करो उसी श्री सरजू में पहले करो क्यों तुम विजातीय हो श्री के लिए ठाकुर का दर्शन श्री का दर्शन आपको कैसे होगा सरजू में स्नान करने के बाद आपकी विजातीयता किंचित काल परिजन प्रदस्त हो जाएगी श्री सरजू महारानी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 अगर वर्ष में भी कोई एक बार से अयोध्या ही आता है मेरी बात सुन लो कान खोल के, बगैर डागे के नियम से अगर कोई वर्ष में भी एक बार अयोध्या आता है तो अयोध्यावासी माना जाता है वो अवधवासी तो शास्त्र की बात है तो अवधवासी माना जाता है वर्ष में अगर एक बार नियम से आ रहा है और अवधवासी है तो मरने के बाद अगर कोई दूसरा ले जाएगा ठाकुर करेगा इसको तो छोड़ दो तो क्यों ये मेरी नगर का रहने वाला है मेरा है ये मेरे नगर का रहने वाला है मेरा है इसलिए सज्जड़ो एक वर्ष में एक बार सी अवत के दर्शन जरूर करो रावद्रो पथित पावनी भगवती कल्लोरिनी श्री सरयू स्नान करो श्री कनक भवन बिहारी के दर्शन करो श्री हनुमान जी के दर्शन करो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 ठाकुर ने कहा मैं करूं दोस्ती हो आप करूं दुश्मनी तो काम बनेगा दो दल हो गए महाराज खेलने के दो दल हो गए एक दल के नेता श्री कृष्ण एक दल के नेता श्री बलराम जी महाराज कृष्ण के दल में एक सुर आ गया समझे बलराम के दल में श्री सीदामा वगैरह सभी हैं समझे अब महाराज खेल शुरू हुआ ठाकुर हार गए सीदामा जीत गया ठाकुर हार गए श्रीदामा जीत गया श्री रामा चढ़ बैठा बगैर लाल लपेट के महाराज ठाकुर को तो घोड़ा बनाकर चढ़ बैठा उष्णो भगवान श्री रामा नम पराजिता हा। पराजित होकर के कृष्ण जी महाराज ने सुदामा को ढोया अपने पीठ पर चढ़ा करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं व्यास जी महाराज खल गया आपका ये शब्द नहीं क्या कि आप कहते हो पराजिता है क्या तुम अर्थ बदल दो हम तो शब्द लिख दिया है तो मैं तो बदल रहा हूं के क्या पर और अजिता है दुनिया से परे है और अजिता है उसको कोई जीत ही नहीं सकता है। नहीं राम जी श्री श्री सुदामा श्री सी रामा जी को कृष्ण भगवान और लंबा सुधारा था महाराज बलराम का चल पड़ गो घोड़ा बन, बन बन बन बन घोड़ा अब महाराज घोड़ा बना बलराम जी महाराज उसके ऊपर चढ़े चढ़ने के बाद उसका उद्धार कर दिया श्री सीता जी महाराज एक लगाया खाठ के साथ है? उद्धार हुआ उसका राम जी इसके बाद ठाकुर गऊ चराने के लिए गए अजागा महिष्य निर्विशं क्यों बना बनम इस वन बन से उस वन में अब गऊ चरा रहे हैं अब यहां पर भैंस आ गया बकरी आ गई इसका मतलब ठाकुर बकरी भी चलाते थे देखो लिखा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 और जो एक बार ब्या गई उसका नाम महिषी और उसके बाद उसकी गाय है आजास्याद अप्रसूता गऊ आजास्याद अप्रसूता गऊ असकृत सूता महिष्यपि एक बार पैदा किया बच्चा तो महिषी अशेष गऊ है तो सब कुछ राय भगवान जाते हैं वर्षा ऋतु आई ऋतु आई इसमें बड़ा सुंदर वर्गंदर शास्त्र का है और फिर उसके बाद ठाकुर का वेणु गीत आता है हुँ? और वेणु मैं थोड़ा रुकना चाहता हूं सायंकाल श्री सीता रामचंद्र भगवान